शो टॉक नहीं सांझ नहीं भोर नंबर टेन पहला प्रश्न अभिनय में प्रामाणिकता कैसे बचेगी जिसकी चर्चा आप हमेशा करते हैं हम झूठे बेईमान लोग तो वैसे ही अभिनय में कुशल हैं और यदि संत अभिनय करेंगे तो क्या उससे भी झूठ नहीं प्रवेश करेगा चाहे करता रहें या करता, अभिनय में झूठ तो समाहित हो ही गया इस उलझन को सुलझाने की कृपा करें मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई अभिनय का अर्थ इतना ही है कि करने वाला परमात्मा है मैं करने वाला नहीं यही तो सच है इसमें झूठ कैसे समाहित हो जाए करने वाला परमात्मा है जब तक हम समझते हैं कि मैं करने वाला हूं तब तक हम झूठ हैं जैसे ही उसे करने वाला जाना वैसे ही झूठ गया तो अभिनय में और प्रामाणिकता में विरोध नहीं है अभिनय ही प्रमाणिक हो सकता है और अभिनय का अर्थ तुमने अपना लगा लिया कि भीतर कुछ बाहर कुछ अभिनय का इतना ही अर्थ है कि कृत्य मेरा नहीं जैसे बांसुरी समझे कि जो गीत मुझसे बह रहा है वो मुझसे आ रहा है ये झूठ होगा और बांसुरी समझे कि जो गीत मुझसे आ रहा है वो केवल मुझसे आ रहा है गाने वाला कोई और है ओट किसी और और के है वाणी किसी और की है स्वर किसी और के मैं केवल उपकरण मात्र तो बांसुरी कर्ता से हट गई अभिनेता हो गई यहां बाहर कुछ भीतर कुछ ऐसा भेद नहीं है तो अभिनय का अर्थ झूठ नहीं है अभिनय इस जगत की सबसे बड़ी वास्तविकता है सबसे बड़ी प्रामाणिकता है और तुमने पूछा है कि कर्ता रहे या अकर्ता, अभिनय में झूठ तो समाहित हो ही गया नहीं कर्ता रहो तो अभिनेता नहीं हो करता रहे यह भाव रहा कि मैं करने वाला हूं तो फिर कहां अभिनय फिर तो झूठ समा गया झूठ यानी अहंकार इस जगत में अहंकार से बड़ा कोई और झूठ नहीं मैं हूं यही झूठ है परमात्मा है यही सत्य है मेरा होना परमात्मा के होने से अलग है यही झूठ है मेरा होना उसमें समाहित है मैं उसके ही सागर की तरंग हूं तरंग से ज्यादा नहीं यही प्रमाणिक है यही सत्य है तो जैसे ही कर्ता बने वैसे ही झूठ आ जाता है अकर्ता बने कि झूठ गया झूठ का संबंध कुछ झूठ बोलने से नहीं है झूठ का संबंध इसी भाव से है कि मैं हूं फिर सारे झूठ इसी से पैदा होते हैं। यह एक झूठ अहंकार का हजार हजार झूठों के जन्म का कारण हो जाता है इस अहंकार के वृक्ष पर ही फिर झूठ के पत्ते लगते फल लगते फूल लगते इस अहंकार को जड़ से काट देने का नाम ही अकर्ता भाव है अकर्ता भाव कहो या अभिनय कहो एक ही बात है लेकिन इस प्रश्न ने बहुत लोगों के मन में सवाल उठाए होंगे दूसरा सवाल भी इसी से संबंधित है कल आपने संदेश दिया अभिनय सीखो पर कुशल और प्रसिद्ध अभिनेता अभिनय की कला जानते हुए भी चिंतित दुखी और परेशान उनका अभिनय उन्हें दुख से मुक्त क्यों नहीं करता कृपा करके समझाइए अभिनय की कला जानना और अकर्ता हो जाने में बड़ा फर्क है अभिनय की कला जानना एक बात है और जीवन को अभिनय बना देना बिल्कुल दूसरी बात है अभिनेता अभिनय की कला जानता है जब मंच पर होता है जैसे ही मंच से नीचे उतरा कि सारी कला भूल जाता है घर आया कि करता हो जाता है वो जो राम बना है मंच पर सीता खो जाएगी तो अभिनय करेगा आंसू झूठे होंगे वृक्षों से पूछेगा सब असत्य होगा रोएगा पुकारेगा चिल्लाएगा खोजने निकलेगा वो सब झूठ होगा लेकिन घर आके पाए कि उसकी पत्नी भाग गई तब भूल जाएगा कि अब फिर अभिनय करे तब रोने लगेगा तब असली आंसू बहेंगे मंच पर अभिनेता घर आते ही कर्ता का भाव हो गए मंच का अभिनय काम में नहीं आएगा जीवन पूरा का पूरा मंच बन जाए और अक्सर ऐसा हो जाता है दूसरे को सलाह देनी हो तो तुम बड़े समझदार हो जाते वो समझदारी किसी काम की नहीं उस समाज समझदारी का दो कौड़ी भी मूल्य नहीं समझदारी तो तब काम की है जब मुसीबत खुद हो और समझदारी काम आए दूसरे को समझाने के लिए तो सभी बुद्धिमान हैं और इन बुद्धिमानों को इनकी जीवन की समस्या को सुलझाते हुए ना पाओगे वह इनकी उलझन इतनी की इतनी है जैसे और दूसरे को सलाह देनी तो बहुत आसान है क्योंकि तुम्हारा कुछ लगता ही नहीं हल्दी लगे ना फिट रंग चौखा हो जाए तुम्हारा कुछ खर्च होता ही नहीं तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता लेकिन जब अपने जीवन में उतारने चलोगे तो मुश्किल होगी हजार कठिनाइयां होंगी क्योंकि हजार हजार पुरानी आदतें तोड़नी होंगी संस्कार मिटाने होंगे रूपांतरण करना होगा एक क्रांति से गुजरना होगा वो क्रांति महंगी है सस्ती नहीं धर्म महंगा है सस्ता नहीं प्राणों से मूल्य चुकाना होता तो मंच पर अभिनय करना एक बात है सारा जीवन सोते जागते अभिनय से भर जाए तो बिल्कुल दूसरी बात है ये तो तभी होगा जब तुम ध्यान में पगो यह तो तभी होगा जब तुम परमात्मा के चरणों में अपने को पूरा छोड़ो आधीन हो जाओ जैसा चरणदास ने कहा मुक्ति मूल आधीनता वो मुक्त हो जाएगा जिसने अपने को बिल्कुल आधीन कर दिया जिसने कहा अब जो तेरी मर्जी कर मैं तेरे हाथ में खिलौना मेरी अपनी अलग से कोई मर्जी नहीं क्योंकि मैं ही नहीं हूं तो मेरी मर्जी कैसी मैं हूं तो फिर मेरी मर्जी पैदा होती छाया की तरह मैं ही नहीं हूं तो छाया नहीं बनती अब तू जो करा है अब तू ही है कृत्य भी तेरा अकृत्य भी तेरा इसे समझो प्रश्न ठीक है मेरे पास अभिनेता आते हैं उनकी भी समस्याएं वही हैं जो तुम्हारी हैं कुछ भेद नहीं है समस्या में और अभिनय की कला तो जानते लेकिन उस कला को अपने जीवन में नहीं ला पाए वो कला केवल व्यवसाय है वो कला खुद के जीवन में नहीं उस कला से खुद का जीवन नहीं रंग गया है धंधा है कर लेते हैं कमा लेते हैं इतने से काफी नहीं होगा मैं जो कह रहा हूं इतने ऊपर ऊपर ओढ़ लेने से नहीं होगा ये राम चदरिया ओढ़ लेने से नहीं होगा ये राम तुम्हारे प्राणों के प्राण में उठे ये तुम्हारा बोध बने कि मैं नहीं तुम अपने को विसर्जित कर पाओ तो फिर जो शेष रह जाएगा उसमें अभिनय ही है और अभिनय का मतलब फिर तुमसे कह दू तुम यह मत समझना कि तुम कुछ कर रहे हो अगर तुम अभिनय भी कर रहे हो तो करता हो गए तुमने अगर यह भी भाव ले लिया कि देखो मैं कितना कुशल अभिनेता हूं कितने ठीक से अभिनय कर रहा हूं तो तुम करता हो गए यही तुम्हारे अभिनेताओं को हो जाता है अभिनय करते हैं लेकिन अभिनय में भी करता हो जाते हैं जब कोई अभिनेता की प्रशंसा करेगा कि तुम्हारा बड़ा कुशल अभिनेता, तो उसकी छाती फूल जाएगी वो अभिनय का भी करता है मैंने किया है ये कुशलता मेरी है यह यश गौरव मेरा है वो अभिनय का भी करता बन गया करता की पकड़ इतनी दूर तक गई अहंकार का रोग ऐसा गहरा समाया है कि अभिनय किया उसमें भी कर्ता बन गए संत अपने कृत्य में भी अभिनेता होता है और अभिनेता अपने अभिनय में भी कर्ता हो जाता है संत कुछ ऐसा थोड़ी कहेगा कि देखो मैं अभिनय कर रहा परमात्मा कैसा कुशल अभिनय कर रहा हूं तो तो झूठ हो गई बात तो तो बात समझ में नहीं आई जड़ सचूक हो गई अब संत को तो कहने को भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं मैं ही नहीं तू जो करवा रहा है हो रहा है लोकोक्ति है कि उसके बिना मर्जी पत्ता नहीं हिलता वही हिलाता है सब उसी पर सौप दिया सब बेसरत कुछ बचाया नहीं ऐसी भाव भावदशा को मैंने कहा अकर्ता भाव और ये अकर्ता भाव तुम सीख लो तो प्रमाणिक हो जाओगे अभिनेता हो जाओ तो सच्चे हो जाओगे इसमें वक्तव्य विरोधाभासी लगता है लेकिन वक्तव्य के भीतर झांकोगे तो तुम्हें संगति दिखाई पड़ेगी तुम मिट जाओ तो तुम हो जाओ तुम शून्य हो जाओ तो तुम पूर्ण हो जाओ तुम रहे तो चूकते रहोगे तुम बाधा हो तुम ही एकमात्र बाधा हो तुम्हारे जीवन के आनंद में तुम्हारे जीवन के उत्सव में तुम्हारे सिवाए और कोई विसंगीत नहीं तुम ही नरक हो अन्यथा स्वर्ग बरस रहा है तुम ही दुख में लिपिपुते खड़े हो अन्य इस जगत में सब जगह अमृत बहरा है और तुम क्यों दूर दूर खड़े हो तुमने अपने को मेहमान रखा है मुक्ति मूल आधीनता तुम उसके अधीन हो जाओ समर्पण करो तीसरा प्रश्न भी इसी से संबंधित है आपने कहा कि संसार में सफल अभिनेता बनो तो फिर प्रेम में अभिनय कैसे हो प्रेम में तो सबसे सुगम है तुम हरी अड़चन में समझ रहा हूं तुम सोच रहे हो कि प्रेम में अभिनय किया तो प्रेम झूठा हो जाएगा तो मेरी बात चूक गए तुम समझ नहीं पाए मैं क्या कह रहा हूं बात थोड़ी सूक्ष्म है चूक जाना समझ में आता है बहुत स्थूल नहीं है तुमने बहुत स्थूल तरह से पकड़ा अब तुम पूछते हो प्रेम में अभिनय कैसे हुँ? क्योंकि अगर प्रेम में भी अभिनय किया तो झूठा हो जाएगा तो झूठे प्रेम का क्या मूल्य होगा दूसरी तरफ से देखो मेरी तरफ से देखो जब मैंने कहा जीवन पूरा अभिनय हो जाए तो ये तो प्रेम पर सबसे ज्यादा लागू होता है क्योंकि प्रेम में कभी कोई कर्ता हो ही नहीं पाया है इसलिए तो प्रेम परमात्मा के बहुत निकट है प्रार्थना के बहुत निकट है तुमने प्रेम किया है या प्रेम हुआ है इस पर सोचना इस पर जरा ध्यान देना तुम्हारा किसी से प्रेम का नाता बना ये तुमने किया है या हुआ है करना क्या है इसमें तुमने किया क्या तुमने कुछ चेष्टा की अभ्यास किया योगासन साथ तुमने किया क्या कोई दिखाई पड़ा किसी को देखा और अचानक एक प्रेम की लहर दौड़ गई रोआ रोआ पुलकित हो गए किसी से आंख मिली और बात हो गई क्षण भर पहले तक प्रेम का ख्याल ही ना था प्रेम की तुम सोच भी ना रहे थे प्रेम की कोई बात ही नहीं थी किसी से आंख मिली और बात हो गई बात हुई ही नहीं और बात हो गई और तुम सदा के लिए बंध गए इसको तुम कर्तत्व तो कहते हो तुमने किया क्या इसमें तुम्हारा करतापन कहां है हुआ प्रेम होता है किया नहीं जाता इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम में अगर कर्ता भाव बना रहे हो तब तो तुमने हद कर दी वहां तो कर्ता है ही नहीं इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा प्रेम ही परमात्मा तक ले जाता है प्रेम को ही समझ लो तो तुम जीवन की बड़ी गहरी बात समझ गए प्रेम किसने किया है कभी किसी ने नहीं किया सब होता है और होता है तो फिर कैसे करता है फिर तो अकर्ता का भाव अपने आप गहरा हो जाएगा उसी अकर्ता में अभिनय तो जब मैं तुमसे कहता हूं अभिनय समझो तो तुमसे यह नहीं कह रहा हूं कि अभिनय करो तुमसे यह कह रहा हूं कि समझोगे तो करता विसर्जित हो जाएगा जो रह जाएगा वो अभिनय मात्र है परमात्मा ने प्रेम करवा दिया तो प्रेम हो गया नहीं तो तुम्हारे बस में क्या था तुम कोशिश करके सफल हो सकोगे अगर मैं कहूं कि इस व्यक्ति को प्रेम करो तुम क्या करोगे तुम कहोगे होते नहीं तो क्या करें हो सकता है इसको तुम गले लगा लो मगर गले लगाने में तो प्रेम नहीं हड्डी से हड्डी लगेगी चमड़ी से चमड़ी मिल जाएगी मगर भीतर तुम जानोगे कि प्रेम तो है ही नहीं कुछ उमग नहीं रहा कोई गीत जन्म नहीं रहा कोई संगीत नहीं उठ रहा तुम जल्दी में होगे कि कब इससे छुटकारा हो कि ये आदमी अब कब तक पकड़े रहेगा कि और ज्यादा ना भीज दे हड्डी पसली तोड़ देगा क्या करेगा अब आदमी छोड़े तुमसे अगर कहा जाए प्रेम करो तो तुम क्या करोगे तुम कुछ भी ना कर पाओगे इसलिए तो दुनिया में प्रेम झूठा हो गया है मतलब बचपन से तुम्हें समझाया गया है कि प्रेम करो और प्रेम किया नहीं जा सकता तो तुम करना सीख गए हो मां कहती प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारी मां हूं अब मां होने से क्या प्रेम कर लेना देना पिता कहता है मुझसे प्रेम करो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं ये छोटे से बच्चे से हम जो आशाएं रख रहे हैं ये आशाएं बड़ी भयंकर है ये छोटा बच्चा क्या करे पिता है आप ठीक है लेकिन इसे प्रेम हो तो हो और नहीं हो रहा है तो ये क्या करे ये इंकार भी नहीं कर सकता विरोध भी नहीं कर सकता बगावत भी नहीं कर सकता ये निर्भर भी है मां बाप पर ये धीरे धीरे प्रेम का पाखंड रचाने लगेगा ये धीरे धीरे मां आएगी तो मुस्कुराएगा अभी और तो कुछ कर नहीं सकता मां समझेगी कि कितना प्रेम करता बेटा यह मुस्कुराहट झूठी यह बेटा राजनीति सीख गया यह मां खुश होती है मां के खुश होने में लाभ है बाप घर आता है बेटा भागा हुआ द्वार पर जाता है स्वागत करता है यह वैसे ही समझ गया राज जैसे कुत्ता तुम घर आते हो तो पूंछ हिलाने लगता है तुमसे कुछ प्रेम है कुत्ते को कुत्ता राजनीति कर रहा है कुत्ता कुत्ता राजनीतिज्ञ कुत्ता एक बात समझ गया कि पूछ हिलाने से तुम ऐसे बुद्धू हो कि बड़े प्रसन्न होते तो हिला दो पूंछ हिलाने में हर्ज क्या है पूछ हिला देता है तो तुम मिठाई भी देते हो खिलौने भी लाते हो पुचकारते भी हो जैसा कुत्ता सीख जाता है कि पूछ हिला दो ऐसा बच्चा सीख जाता है कि मुस्कुराओ दौड़ के पिता का हाथ पकड़ लो मां को मां की साड़ी पकड़ लो मां का पल्लू पकड़ के घूमते रहो मां बड़ी खुश होती खुश होती तो लाभ है सुरक्षा है ऐसे प्रेम शुरू से ही झूठ होने लगा फिर एक दिन तुम्हारा विवाह हो जाएगा और तुमसे कहा जाएगा ये तुम्हारी पत्नी है ये तुम्हारा पति है इसको प्रेम करो पति परमात्मा है इनको प्रेम करो प्रेम कैसे करोगे प्रेम को झुटला दिया गया है प्रेम किया ही नहीं जा सकता हो जाए तो हो जाए यह आकाश से उतरता है यह किन्हीं अनजान रास्तों से आता है और प्राणों को घेर लेता है यह हवा के झोंके की तरह आता है देखते हैं वृक्ष छेलते हवा का झोंका आ गया नहीं आएगा तो नहीं ये लेंगे ऐसा ही प्रेम है सूरज निकला तो रोशनी फैल गई नहीं निकला तो अंधेरा है ऐसा ही प्रेम है प्रेम तुम्हारे हाथ में नहीं प्रेम तुम्हारे बस में नहीं प्रेम तुम्हारी मुट्ठी में नहीं तुम प्रेम की मुट्ठी में हो यह समर्पण का अर्थ होता है तो प्रेम तो सबसे ज्यादा निकट बात है प्रार्थना के इसलिए प्रेम को अगर तुमने समझ लिया तो तुम पाओगे तुम्हारा किया कुछ भी नहीं परमात्मा करवा रहा यही मेरा अर्थ है अभिनय से अभिनय से मेरा अर्थ नहीं कि तुम कुछ कर रहे हो तुमने कुछ किया तो झूठ हो जाएगा तुमने यह जाना कि मैं करने वाला नहीं हूं कराने वाला करने वाला वही है मैं सिर्फ उपकरण मात्र उसके हाथ की कठपुतली मुक्ति मूल आधीनता चौथा प्रश्न आपके जाने पूर्ण क्रांति क्या है और क्या आप जयप्रकाश नारायण के पूर्ण क्रांति के संबंध में कुछ और ना कहेंगे क्रांति शब्द राजनीतों ने उपयोग कर करके बहुत गंदा कर दिया है शब्दों का बहुत उपयोग हो तो गंदे हो जाते जैसे धर्मगुरुओं ने ईश्वर शब्द को गंदा कर दिया वैसे ही राजनीतिज्ञों ने क्रांति शब्द को गंदा कर दिया कोई भी बात क्रांति हो जाती छोटा मोटा परिवर्तन क्रांति कहला जाता है छोटा मोटा सुधार क्रांति बन जाता है और जयप्रकाश ने तो हद कर दी वो इसको पूर्ण क्रांति कहते हैं जो हुआ है ये क्रांति भी नहीं है पूर्ण तो बहुत दूर क्रांति क्या है इसमें राजनीतिज्ञों का एक दल हट गया दूसरा दल सत्ता में आ गया और दूसरे दल में और पहले दल में कोई बुनियादी फर्क नहीं एक ही थैली के चट्टे बट्टे मोसेरे ममेरे भाई बहन इंदिरा बहन हो कि मुरारजी भाई हो क्या फर्क है? इसमें क्रांति कहां है सच तो यह है कि दो कदम पीछे हट गए इंदिरा से देश नाराज इसलिए हो गया कि कुछ क्रांति की कोशिश कर रही थी क्रांति किसी को बर्दाश्त नहीं होती कुछ क्रांति की चेष्टा चल रही थी उसी चेष्टा में कुछ जातियां हो गई जातियों का कारण इंदिरा ही नहीं थी जातियों का कारण लोग क्रांति बर्दाश्त नहीं करते यही था इस देश की संख्या बढ़ती जाती यह देश रोज गरीब होता चला जाता लेकिन किसी को कहो कि संतति नीमन करो तो वो नाराज होता क्योंकि यह देश सदा से यही मानता रहा कि संतान तो भगवान देता है और किसी को फिक्री नहीं है कि इस देश की संख्या इतने जोर से बढ़ रही है कि रोज रोज गरीब होता जाएगा जब लोग गरीब होते हैं तो चिल्लाते हैं कि गरीबी मिटाओ यही देश चिल्लाता है कि गरीबी मिटाओ और जब गरीबी मिटाने की कोशिश की जाती तो अड़चन आती क्योंकि इसकी धारणाओं के प्रतिकूल पड़ जाती है व्यवस्था गरीबी मिटाने का पहला कदम ही यही होगा कि इस देश की जनसंख्या पर पूरा नियंत्रण हो लेकिन लोग नाराज होते संतति नियमन करने को कोई राजी नहीं लोग समझते हैं ये उनकी स्वतंत्रता पे हमला हो गया बच्चे पैदा करने की स्वतंत्रता छिन गई और लोग सोचते हैं कम से कम ये तो हमारी आजादी होनी चाहिए कि हमें कितने बच्चे पैदा करने हैं वह हम करें लोग ये सोचते नहीं कि तुम्हारे बच्चे पैदा करने से गरीबी बढ़ती यही लोग चिल्लाते हैं गरीबी हटाओ लेकिन जब गरीबी हटाने लग जाओगे तो यही लोग बाधा बन जाएंगे और जब ये बाधा डालेंगे इंदिरा ने चेष्टा की कि इनकी बाधा को तोड़ो बाधा को तोड़ो तो जाती हो गई इंदिरा क्रांति की चेष्टा कर रही थी पांच महीनों में जयप्रकाश ने जिस सत्ता को हुकूमत में बिठा दिया है ये तो बहुत ही प्रतिक्रांतिवादी मालूम होती मैंने भी इस सत्ता का स्वागत किया था सिर्फ इस आशा से कि जय जै प्रकाश जैसा व्यक्ति इसके पीछे है निष्ठावान व्यक्ति पीछे है शायद कुछ इनसे हो सकेगा लेकिन पांच महीनों की कथा बड़ी अद्भुत है इन पांच महीनों में कुछ भी नहीं हुआ देश नीचे गिरा जो इंद्रा ने थोड़ा बहुत काम किया था वो भी सब खराब कर डाला इन पांच महीनों में इन्होंने इतना ही किया कि कोई भूल नहीं की मगर भूल ना करना कोई गुणवत्ता है असल में भूल उससे होती जो कुछ करता है जो कुछ करेगी ना उससे भूल भी कैसे होगी इंद्रा ने कुछ करने की चेष्टा की थी तो भूले भी हो गई थी भूले निश्चित हो गई थी भूले नहीं होनी चाहिए थी लेकिन जब कोई कुछ करने की चेष्टा करता है तो भूल होनी स्वाभाविक है स्वीकार करना चाहिए कि भूल होना स्वाभाविक है परीक्षा में बैठोगे तो भूल होगी परीक्षा में ही नहीं बैठे तो भूल कैसे होगी इन पांच महीनों में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया इसलिए इसने भूल का तो तुम कभी इस पर कोई दोषारोपण नहीं कर सकते किए नहीं तो भूल कैसी चले ही नहीं तो कांटा कैसे गढ़े बैठे हैं अपनी जगह और जो किया कुल जमा इतना किया कि किस तरह पुरानी सत्ता को बदनाम करो यह भी कोई धंधा है इसमें इतना समय खराब करने का कोई प्रयोजन नहीं जो बात गई गई इस तरह की अभद्रता दुनिया की किसी देश में नहीं होती अगर हर सरकार यही काम करे कि जब बदलाहट हो तो नई सरकार आके पुरानी सरकार के सारे काले कारनामों को खोजना शुरू कर दे तो दुनिया में सब काम ही बंद हो जाए क्योंकि इसको पांच साल रहने का मौका मिला ये तो उसी में लग जाएगा फिर दूसरी सरकार आएगी वो इसकी खोजबीन करेगी और इतनी ही भूलें इसमें मिल जाएंगी क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता है उनसे भूल होनी स्वाभाविक ही है कुछ ना भी करो तो भूल हो जाएगी कुछ ना करने से भी भूल हो जाती कितना ही बचाकर रखो और सिर्फ इसलिए थोड़ी तुम्हें तो वहां भेजा है कि तुम भूल ना करो अगर भूल ही नहीं करनी थी तो अपने घर ही अच्छे थे सत्ता में बैठ के अगर इतनी करना है कि भूल नहीं करनी हो पुरानी सत्ता की सारी खोजबीन करनी है तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई ये तो ऐसा हुआ कि शिक्षक नया स्कूल में आए और इसके पहले शिक्षक जो पढ़ाता था बच्चों को सारा समय उसकी भूल खोजने में लगा है। ये बच्चे इनको शिक्षा मिली नहीं पहला कम से कम कुछ शिक्षा तो दे रहा था भूल भरी दे रहा होगा ये सज्जन पिछले की भूल में ही सारा समय लगा रहे कितने आयोग बिठा दिए सारा काम ऐसे मालूम पड़ता है कि किस तरह पुरानी सरकार की भूलें खोज ली जाएं और मैं नहीं कहता कि भूलें नहीं थी भूलें निश्चित थी मगर उन पर इतना समय देने तो बड़ी भारी भूल हो जाएगी जयप्रकाश इसको पूर्ण क्रांति कहते हैं में पूर्ण क्रांति जैसा कुछ भी नहीं क्रांति जैसा भी कुछ नहीं इसको छोटा मोटा सुधार भी नहीं कहा जा सकता सच्चाई तो यह है कि प्रतिक्रांति हो गई यह क्रांति से नीचे गिरना हो गए जो लोग सत्ता में आए हैं ज्यादा दकियानू से जो लोग सत्ता में आए हैं ज्यादा प्रतिक्रियावादी जो लोग सत्ता में आए हैं ज्यादा लकीर के फकीर इंदिरा में थोड़ी हिम्मत थी वही हिम्मत उसे मुश्किल में डाल गई अगर उसने भी हिम्मत न की होती तो अभी भी देवी दुर्गा बनी होती उसने हिम्मत की तो तुमको अनाराजगी हो गई तुम्हें अड़चन आई, क्योंकि तुम्हारी धारणाएं तुम्हारी परंपराएं तुम्हारी व्यवस्थाएं जरा टूटी कि तुम मुश्किल में पड़े रोज लोग चिल्लाते कि बंबई या दिल्ली या कलकत्ता से झुपड़ पट्टियां अलग होनी चाहिए मगर जब अलग करोगे तो अड़चन अलग करोगे तो वो झुपड़पत्तियों में जो लाखों लोग रहते हैं वो नाराज हो जाते हैं वो हटने को राजी नहीं उनका मकान छीन रहे हो उनको बेहतर मकान भी दे दो गांव के बाहर तो भी वो नाराज है वो वहीं जम के बैठे रहेंगे उनको हटाना है तो जबरदस्ती करनी होगी और उनको ना हटाओ तो वो गंदगी फैला रहे हैं उनको ना हटाओ तो वह घाव की तरह वह तो यही समझो कि तुम्हारे पैर में घाव हो जाए तो तुम जाके ऑपरेशन करवा लेते हो वह तो जो किले मकोड़े तुम्हारे गांव में बैठे अगर उनसे पूछा जाए तो बहुत नाराज होंगे वो कहेंगे हमको हटाया जा रहा है हमारा घर छीना जा रहा है तुम्हें टीबी हो जाता है तो टीबी के जो कीटाणु तुम्हारे प्राणों को खाए जा रहे हैं इलाज क्या है उनको मार डालो लेकिन उनसे पूछो तो वो कहेंगे बहुत जाति हो रही इस एक आदमी को बचाने के लिए करोड़ों कीटाणुओं को मार रहा है कुछ तो सोचो अन्याय कर रहे झुपड़ पट्टी में जो बैठा है उसे हटाओ तो वो नाराज होता है और वो नाराज हो जाए तो जिनको सत्ता में जाना है वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं वो कहते हैं कि जनता के साथ जाती हो रही इस जगत में कुछ भी करना हो तो जाति तभी बचाई जा सकती जब लोग सहज स्वागत से उसे करने को राजी हो जाएं नहीं तो जाति नहीं बचाई जा सकती या फिर कुछ किया नहीं जा सकता न किया जा सके तो गरीबी हटानी देश को समृद्ध बनाना है और लोगों की गरीबी की आदतें पड़ गई हैं और लोगों की जो जीवन शैली है वो ऐसी है कि उन्हें गरीब से गरीब बनाई जाती उनकी जीवन शैली तोड़नी पड़ेगी तो क्रांति हो सकती मेरे देखे जो राज व्यवस्था जनता के अतीत से राजी न हो और भविष्य के लिए उन्मुख हो वही क्रांति कर सकती है जो राजसत्ता जनता के अतीत के साथ तालमेल बिठा रखना चाहे लोगों को खुश रखना चाहे वो राजसत्ता क्रांति नहीं कर सकती पांच महीनों की कथा बहुत अजीब है आशा निराशा में बदल गई और जयप्रकाश ने वही किया जो पहले गांधी कर चुके थे वही भूल वही नासमझी इसे भी समझ लेना जरूरी है गांधी लड़े अंग्रेजों से और जब सत्ता हाथ में आई तो सत्ता लेने की जिम्मेवारी नहीं ली बच गए क्योंकि इतनी बात गांधी को भी साफ थी कि अगर सत्ता हाथ में ली तो थोड़े दिन में पता चल जाएगा कि जो नारे दिए थे लोगों को वो पूरे नहीं किए जा सकते जनता की समस्याएं बड़ी कठिन हैं। अंग्रेजों के कारण नहीं थी समस्याएं नहीं तो अंग्रेजों के जाति सब समस्याएं समाप्त हो जाती समस्याएं कठिन हैं जटिल है गांधी होशियार राजनीतिक थे एक बात उनको साफ आ गई कि सत्ता में बैठे तो प्रतिष्ठा हो जाएगी क्योंकि हल तो होने वाला नहीं है समस्याएं ऐसी हैं कि एक हल करोगे दस उलझ जाती इतना बड़ा देश है इतनी बड़ी समस्याएं हैं इतनी उलझन है और जनता को खुश रखना है वो सबसे बड़ा उपद्रव वही जनता बाधा है उसके ही हित में बाधा है तो गांधी कन्नी काट गए वो कन्नी काटना भी हमको खूब अच्छा लगा ये तो हमारा मजा है जनता की मूढ़ता ऐसी तो है हमने कहा यह है संत सत्ता हाथ में आई नहीं ली मगर ये तो ऐसा हुआ कि एक मरीज को डॉक्टर टेबल पर लेटा दे और पेट खोल दे और फिर कह दे मैं ऑपरेशन नहीं करता इसको संत कहोगे ये कहे अब ऑपरेशन हमारा असिस्टेंट कर देगा क्योंकि ये पेट काट के देखे कि इस आदमी की बचने की उम्मीद नहीं मैं झंझट क्यों लू मैं दूर खड़ा रह जाऊं मैं अपने को बचा लू असिस्टेंट काट दे बच गया तो मैंने बचाया क्योंकि मैंने ही शुरुआत की और मेरा ही असिस्टेंट और मर गया तो असिस्टेंट से भूल हो गई तो गांधी बच गए सत्ता में नहीं गए गांधी को सत्ता में जाना चाहिए था वो उनकी बेईमानी थी वो बड़ा कुशल काम कर गए और जनता खूब प्रसन्न हुई जनता ने कहा महात्मा यह कि जनता ऐसी मूड है इसने कहा महात्मा ये जनता को जोर देना था कि तुम लड़े तुमने हमें लड़ाया अब सत्ता हाथ में आई है तो तुम जो कहते थे करके दिखाना वो करके दिखा दो अब तुम स्वराज आ गया अब स्वराज्य भी लाके दिखा दो तुम रामराज्य की बातें करते थे अब मौका मिला अब रामराज लाके दिखा दो तुम जो सारी बातें कहते रहे पिछले पचास साल तक अब तुम्हें अवसर मिला है तो भागते हो अगर देश समझदार होता तो जनता ने जोर दिया होता कि तुम सत्ता में जाओ उससे दो बातें साफ हो गई होती या तो गांधी कुछ कर सकते तो देश को लाभ होता या कम से कम उनसे छुटकारा हो जाता देश का मुझे आशा है कि उनसे छुटकारा हो जाता क्योंकि देश देख लेता कि बात खत्म हो गई कल मैंने राजनारायण का वक्तव्य पढ़ा वो वक्तव्य महत्वपूर्ण है राजनारायण ने इस वक्तव्य में कहा है कि जब मैं मिनिस्टर नहीं बना था तो तब मेरी ज्यादा प्रतिष्ठा थी अब मेरी प्रतिष्ठा कम हो गई यह आदमी साफ सुथरा है ऐसा कोई कहता नहीं मुरारजी भाई ऐसा ना कहेंगे ये आदमी साफ सुथरा है सीधा सादा है इसने सच्ची बात कह दी कि जब मैं सत्ता में नहीं था तो मेरी प्रतिष्ठा ज्यादा थी अब मेरी प्रतिष्ठा कम हो गई सत्ता में जाने से प्रतिष्ठा कम होगी ही क्योंकि सत्ता में तुम जिन समस्याओं को लेके गए थे वो हल तो होती नहीं लोगों ने तुम्हें प्रतिष्ठा दी थी क्योंकि तुम शोरगुल मचाते थे कैसा होना चाहिए और नहीं हो रहा और मैं करके कर दिखा सकता हूं लोगों ने तुम्हें भेजा फिर वहां जाकर तुम बैठ गए जो हो रहा था वो भी नहीं हो रहा वो भी खत्म हो गया तुमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा तो प्रतिष्ठा तो खत्म हो ही जाएगी गांधी अगर दो साल सत्ता में रह गए होते तो जो काम गौंड से नहीं कर पाया वो सत्ता ने कर दिया होता वो सदा के लिए मर गए होते उनसे इस देश का सदा के लिए छुटकारा हो गया होता अब कभी छुटकारा नहीं होगा क्योंकि यह आसामान्य लटकी ही रहेगी कि काश गांधी की कोई मान के चलता तो देश में स्वराज आ जाता देश में रामराज जाता जा था और अब गांधी तो चूक ही गए वो तो अब कोई उपाय नहीं रहा जांचने का वही जयप्रकाश ने फिर किया लोग कहते हैं जयप्रकाश गांधी के वसीयतदार हैं मैं भी कहता हूं ये उन्होंने साफ कर दिया सत्ता से बच के तुम लड़े तुमने मेहनत की तुमने पुरानी सत्ता को उखाड़ दिया अब यह तुम्हें मौका मिला था कि तुम बता देते करके कि तुम कुछ कर सकते हो फिर बच गए अब जयप्रकाश की समाधि भी वहीं राजघाट में बन जाएगी जहां गांधी की है अभी लोग एक पे फूल चढ़ाते हैं फिर दो पे फूल चढ़ाने लगेंगे बस इतनी क्रांति हुई और कुछ ना हुआ यह बेईमानी क्या फर्क हुआ और फर्क भी ऐसा जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता कोई मूल्य है नहीं सच तो यह है कि अब सारा जो नया वर्ग सत्ता में गया है वो इतनी ही कह उन्होंने देश को वो जो संकटकाल की आपातकाल स्थिति थी उससे छुटकारा दिलवा दिया लेकिन मजा यह था कि इनके ही उपद्रव के कारण वो आपातकाल स्थिति डाली गई थी नहीं तो उसके डालने की कोई जरूरत ही न थी यही कारण थे जयप्रकाश और मुरारजी ने जो उपद्रव मचाने शुरू किए थे उसके कारण आपातकालीन स्थिति आई इमरजेंसी आई अब ये कहते हैं हमने उसे छुटकारा दिलवा दिया तुम ही उसके जन्मदाता थे तुम उपद्रव ना करते तो इंदिरा कोई आपातकालीन स्थिति लाने के लिए उत्सुक नहीं थी तुमने उपद्रव किया उसको आपातकालीन स्थिति लानी पड़ी अब तुम्हारा उपद्रव सफल हो गया तुमने आपातकालीन स्थिति खत्म कर दी देश जहां के तहां है कहीं कुछ फर्क नहीं हुआ आपातकालीन स्थिति का सारा जुम्मा इंदिरा पे छोड़ना उचित नहीं है नब्बे प्रतिशत जुम्मा इन पर है जो अब सत्ता में है यह मजबूरी थी लानी पड़ी जयप्रकाश इस तरह की बात करने लगे कि पुलिस का सैनिक और फौज का सिपाही भी बगावत करे इस तरह की बातें अगर की जाएंगी तो कोई भी सत्ता देश की सुरक्षा के लिए कुछ करेगी करना ही पड़ेगा वो मजबूरी थी अब ये सत्ता में आ गए हैं तो जयप्रकाश तो बच के निकल गए अब उनका कभी दोष पकड़ा ना जा सकेगा और जिनके हाथ में सत्ता चली गई वो इंदिरा से ज्यादा प्रतिक्रियावादी हैं। मुरारजी भाई को कोई ने कभी सोचा था कि कोई क्रांतिकारी मुझसे तो एक सज्जन कह रहे थे कि इनका असली नाम मुरारजी भाई नहीं, मगरूर जी भाई इन्हें कभी किसी ने सोचे नहीं था कि क्रांतिकारी हैं? इनसे क्रांति हो सकती है इंदिरा के हाथ में कम से कम जवानी के हाथ में सत्ता थी अभी बिल्कुल मुर्दों के हाथ में सत्ता चली गई और ये जो बातें कर रहे हैं उससे क्रांति का क्या लेना देना है गौ हत्या बंद हो जाए इससे क्रांति होती ये देश तो मूढ़ है ये देश मूढ़तापूर्ण बातों में रस लेता है अगर यहां गौहत्या बंद हो जाए तो लोग समझेंगे हो गई क्रांति गौहत्या बंद होने से क्या होगा भूखे का पेट भरेगा थोड़ा और भूखा हो जाएगा क्योंकि वो जो गौएं बच जाएंगी उनको भी खिलाना पड़ेगा और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गौहत्या होनी चाहिए मैं ये कह रहा हूं ये कोई क्रांति नहीं होगी अब जी भाई दीवाने हैं कि शराबबंदी हो जाए शराबबंदी से फर्क होगा शराबबंदी से देश खुशहाल हो जाएगा असल में वो जो गरीब है जो दुखी है परेशान है पीड़ित है जो बिल्कुल मरा जा रहा है शराब ही उसका सहारा है वो उसी के सहारे जी लेता है, किसी तरह अपने को भुला लेता है, वो भी छीन लो उससे दिन भर की तकलीफें और दिन भर की परेशानियां सांझ पी लेता और भूल जाता चलो कल देखा जाएगा अब कल जब होगा तब होगा शराब मिटा शराबबंदी कर देने से लोगों के दुख ना मिटेंगे हां लोगों के दुख मिट जाए तो शराबबंदी अपने से हो जाएगी मैं भी शराबबंदी के पक्ष में हूं मगर शराबबंदी के सीधे पक्ष में नहीं हूं मैं कहता हूं लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं लोग इतने परेशान हैं कि शराब उनका सहारा है नहीं तो कौन जहर पीता है कोई सोच समझ के जहर पीता है कोई खुशहाल आदमी जहर पीता है लोग चिंतित हैं और तुम यह मत सोचना कि जिनके पास धन है वो चिंतित नहीं वो भी चिंतित है यह देश इतना गरीब है कि इस देश में धनी होना और भी चिंता का कारण है अगर तुम नंगे आदमियों के बीच एक आदमी कपड़ा पहने खड़ा है तो कितनी देर कपड़ा पहने खड़े रहोगे कुछ पक्का है ईजहा हजार नंगे आदमी खड़े हैं और सब तुम पे झीं छीन झपटने को तैयार हैं कि कब तुम्हारे कपड़े छीड़ फाड़ के फेंक देंगे कपड़ा तो छीनेंगे तुम्हारी चमड़ी भी छोड़ेंगे कि नहीं जहां हजार नंगे आदमी खड़े वहां एक आदमी कपड़ा पहने खड़ा है इसकी चिंता का तुम्हें तो अंदाज नहीं ये नंगे आदमियों से ज्यादा परेशान है क्योंकि इसको लग रहा है ये कपड़े आज नहीं कल छीनने वाले कोई इधर से खींच रहा कोई उधर से खींच रहा है इसको डर है कपड़े तो जाएंगे ही हाथ पैर भी बचेंगे मुश्किल गर्दन भी बचेगी मुश्किल शराब बंदी से कुछ भी ना होगा यह देश को धोखा देना है यह क्रांति इत्यादि नहीं है यह असली सवालों को हटा के नकली सवाल बीच में लाना है और नकली सवालों के साथ एक मजा है कि लोग उनसे राजी होते यहां शराब पीने वाला भी जहां तक कहने का संबंध वो भी कहेगा हां शराब बुरी चीज शराब बुरी चीज है ही? ये सभी मानते इसलिए कौन कहेगा कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए यहां जो आदमी गऊ का भक्त नहीं भी है वो भी ये नहीं कहेगा कि गऊ कटनी चाहिए मुसलमान भी नहीं कहेगा कि कटनी चाहिए क्योंकि बात तो सीधी साफ है कि हिंसा अच्छी नहीं हो सकती तो ये बातें तो हमारी धारणा में ही बैठी हुई है कि गऊ नहीं कटनी चाहिए शराब नहीं पी जानी चाहिए ये लोक मानस के अनुकूल चलना है हालांकि इससे कुछ हल नहीं होगा जरा सोच लो कि गऊ कटना बंद हो गई मान लो और शराबबंदी बंद हो गई क्या फर्क पड़ेगा कितना फर्क पड़ेगा गरीब की गरीबी मिटेगी अशिक्षित शिक्षित हो जाएगा जिनके पास मकान नहीं उनके पास मकान होंगे क्या होगा इससे खतरे ही बढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि गरीब आदमी के लिए भूखे परेशान के लिए अगर शराब ना हो तो फिर दूसरा मनोरंजन का एक ही उपाय बसता है सस्ता और वो है संभोग अगर वो रात शराब पी के आ गया पति तो चुपचाप सो जाता है या थोड़ा शोर गोल मचाता है इधर उधर घूम के गिर फिर के आके सो जाता है अगर वो शराब पी के नहीं आया तो एक ही उपाय है कि संभोग करे शराबबंदी इस देश की संख्या को बढ़ा देगी और शराबबंदी इस देश में लोगों के तनाव और बेचैनियां बढ़ा देगी और लोग जब ज्यादा तने होते हैं ज्यादा बेचैन होते हैं ज्यादा परेशान होते हैं तो ज्यादा हड़तालें होंगी ज्यादा दंगे होंगे ज्यादा छुरेबाजी होंगी हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे महाराष्ट्र गुजराती लड़ेगा ऐसा होगा वैसा होगा ये सब उपद्रव होंगे शराब सामक और ध्यान रखना है कि मैं शराब का पक्षपात ही नहीं मैं भी चाहता हूं कि शराब चली जाए इससे अहित तो होता है इससे स्वास्थ्य की हानि तो होती मगर शराब जाए उसके मूल कारण हट जाए तो जाए नहीं तो कोई मतलब नहीं गौ हत्या जरूर बंद होनी चाहिए लेकिन जहां आदमी की हत्या हो रही हो वहां हत्या बंद नहीं हो सकती यहां मेरे पास इतने पश्चिम से आए सन्यासी हैं वो सभी मुझे कहते हैं कि यहां की गवें ऐसी मरी मराई कि हमने कभी पश्चिम में देखी नहीं थी पश्चिम की गाय बड़ी शानदार होती तीस चालीस सेर दूध देना गाय के लिए बिल्कुल सहज बात है रोज साठ सेर दूध देने वाली गाय पश्चिम में आम है यहां की गाय पाव दूध दे दे तो बहुत आदमी मरा जा रहा है गऊ को खिलाने के लिए कहां है और तुम में बढ़ा लोगे पानी पिलाने को नहीं है घास खिलाने को नहीं है और गऊ की भीड़ बढ़ाते जाओगे और मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि गऊे मारी जाए मैं किसी के भी मारे जाने के पक्ष में कैसे हो सकता हूं इसलिए मेरी अर्चन समझना मैं जानता हूं कि गौ में बचनी चाहिए लेकिन यहां आदमी मरा जा रहा है तो पहला गाय तो नहीं बचाई जा सकती पहले आदमी को बचाना हो आदमी बचेगा तो गाय बच सकती है किसी दिन गाय के बचने से आदमी नहीं बचेगा गाय क्या करेगी जितनी संख्या गाय की हो जाएगी उतना दूध गायों से कम मिलने लगेगा क्योंकि भोजन उतना बढ़ जाएगा पश्चिम में गायों की संख्या ज्यादा नहीं गायें कम हैं, लेकिन उनको फिर भोजन पूरा मिलता है पचास गायें हो तुम्हारे घर में और भोजन उतना ही है तो पचास में बढ़ जाता है पचास गायों का मिलके दूध पचास सेर हो पाता है पश्चिम में एक गाय होती पचास गाय नहीं होती मगर एक गाय पचास सेर दूध दे देती और एक गाय का खर्चा कम है पचास गाय का उपद्रव उनको रखने का इंजाम उनकी सेवा तहल आदमी सबकी व्यवस्था चाहिए पश्चिम में दूध, दही की नदियां अभी भी बह रही हैं जिनके तुम पुराणों में बात करते हो लेकिन हमारी मूढ़ता ऐसी है कि व्यर्थ की बातें हमें बड़ी क्रांतिकारी मालूम होती बिल्कुल दो कौड़ी की बात है, जिनका कोई मूल्य नहीं जिनमें कहीं कोई समझदारी की झलक नहीं लेकिन ये जनता मूड है इस जनता के नेता तुम्हें बने रहना है तो जो जनता मानती है वैसा करो अब एक चमत्कार की घटना घटी ना ये पहला मौका था कि जनसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुसलमान एक साथ इंदिरा के खिलाफ हो गए जो सदा के दुश्मन थे वो साथ हो गए इंदिरा को हराने में हिंदू मतवादी और मुसलमान दोनों इकट्ठे हो गए ये सदा के दुश्मन इनको मामला क्या हो गया एकदम से साथ दोस्ती कैसी बढ़ गई इनमें सदा एक दूसरे के छाती में छोरा भों था ये एक साथ कैसे हो गए वो जो संतति नियमन का प्रयोग चला उसके कारण एक हो गए मुसलमान बहुत नाराज हो गए उत्तर प्रदेश में इंदिरा की हार मुसलमान की नाराजगी है और कुछ भी नहीं मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसके संतति की स्वतंत्रता पर बाधा डाली जाए मुसलमान अजीब सी बातों में पड़ा है जैसे मुसलमानों का नियम है कि चार औरतों से शादी कर सकते अब इसको जो भी बाधा डालेगा इसमें मुसलमान उससे नाराज हो जाए अब यह बात बिल्कुल अनैतिक है कि एक आदमी चार स्त्रियों से शादी करे और अगर ये नैतिक है तो फिर एक स्त्री चार आदमियों से शादी करे ये अनैतिक क्यों है ये तो जाति है ये तो शोषण है लेकिन अगर कोशिश करो कि हम कानून बनाएंगे कि एक आदमी एक ही स्त्री से शादी कर सकेगा तो मुसलमान नाराज हो जाता उसकी स्वतंत्रता पे बाधा पड़ रही है स्त्रियों का वो शोषण करता रहा सदा से स्त्रियों का इस्लाम में कोई आदर नहीं बड़ा अनादर है इससे बड़ा अनादर क्या होगा कि तुम चार स्त्रियों के मालिक बन जाते हो और मुसलमान को इसमें फायदा दिखाई पड़ता है फायदा यह है कि चार स्त्रियों से काम करवाने लगता है तो उसकी आमदनी चौगनी हो जाती और इसलिए लोग बच्चे रोकने में भी बाधा डालते हैं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को काम में लगा देते स्कूल वगैरह भेजना नहीं है अगर स्कूल भेजने की जबरदस्ती करो तो उनकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती स्कूल भेजना नहीं छोटे छोटे बच्चों को काम में लगाती है। गायें चराने जाने लगे घास काटने लगे खड्डा खोदने लगे लकड़ी फाड़ने लगे छोटे छोटे बच्चों काम में लगाती है। तो जितने ज्यादा बच्चे हों उतने थोड़ा ज्यादा पैसा आने लगा ऐसा व्यक्ति को तो दिखाई पड़ता लेकिन पूरे समूह का जीवन रुग्ण होता चला जाता अब जो भी इनको छेड़ेगा वही दुश्मन हो जाएगा इंदिरा का गिर जाना इस कारण हुआ कि इंदिरा कुछ क्रांति करने की कोशिश कर रही थी और अगर उसे जाति करनी पड़ी तो उसका कारण इंदिरा नहीं थी उसका कारण लोग थे जिन्होंने बाधाएं डाली तुम ही बाधा डालोगे तुम्हारे ही हित में बाधा डालोगे ये जो सत्ता में आ गए लोग हैं मैंने भी इनका स्वागत किया था इस आशा से कि जयप्रकाश एक निष्ठावान आदमी मगर वो भी वैसा ही धोखा देगा जिससे पहले गांधी दे गए थे उन्होंने ठीक वसियत अब वो बैठ गए जाके पटना और जिन बातों के लिए वो इंदिरा से लड़े थे वो सब की सब बातें वैसी की वैसी जा रही है कहीं कोई फर्क नहीं हुआ कल मैं एक गीत पढ़ रहा था बाल बालकबी वैरागी का गीत है वो मुझे पसंद पड़ा उसे समझना गंतव्य वही मंतव्य वही आदेश वही अधिकार वही रीत वही रणनीत वही प्रतिशोध वही प्रतिकार वही जो क्रांति बताता है इसको उस चिंतन की बलहारी परिवर्तन को क्रांति बताना संभवता लाचारी जब चिंतन पर कोई जम जाए जब चिंतन पर काई जम जाए विप्लव की भांवर थम जाए तो समझो पीढ़ी हार गई पुरवा को पछुआ मार गई यह हिंसक और अहिंसक क्या यह परिभाषा क्या भाषा क्या यह भाषण क्या प्रतिभाषण क्या यह अभिनय और तमाशा क्या बस क्रांति क्रांति ही होती है पहले तुम इतना मानो तो फिर बेशक करो मसीहाई। इस पीढ़ी को पहचानो तो जब घाव वही अलगाव वही घात वही बिखराव वही बात वही बिखराव वही तो आहुति क्या बेकार गई पुरवा को पछुआ मार गई जब अग्निबीज का गायक ही खो जाए मेघ मल्हारों में तो जी करता है आग लगा दू अग्निबीज के तारों में तुम आगे जगाकर कहते हो हे ज्वाला मां अब सो जाओ जब तक हम गायें दरबारी तब तक तुम पानी हो जाओ जब दीन वही ईमान वही जब मुर्दे और मसान वही तो झंझा किसे झंगार गई पुरवा को पछुआ मार गई वे चाट गए उस सावन को इस फागुन को ये पी जाएं दोनों ने कसमें खाई ये बगिया कैसे जी जाए सप्तम में राहु बैठ गया शायद माली और डाली के लग्न बराबर मिले नहीं इस लाली और हरियाली के जब भवरों का वक्तव्य वही जब तितली का भवितव्य वही तो मधुरित किसे संवार गई पुरवा को पछुआ मार गई मैं कल भी भैरव गाता था मैं अब भी भैरव गाता हूं मैं कल भी तुम्हें जगाता था मैं अब भी तुम्हें जगाता हूं वो अंधियारे की साजिश थी यह साजिश का उजियारा है इस पीढ़ी को हर सूरज ने मावस से मिलकर मारा है जब घात वही प्रतिघात वही काजल कुंकुम की जात वही तो उषा किसे निखार गई पूर्वा को पछुआ मार गई कल आग जिन्हें आवश्यक थी थी कल आग जिन्हें आवश्यक थी वे सिर पर सावन ढोते हैं जो कल तक सावन ढोते थे वे आज आग को रोते हैं ये सब मौसम के तस्कर हैं सब मिली चतुराई है सब सपनों के सौदागर हैं ये सब मौसेरे भाई अंबर के नारे वे के थे और अंधे तारे अंबर के नारे वे के वे और अंधे तारे वे के वे घूंघट में डायन मार गई पुरवा को पछुआ मार गई गंतव्य वही मंतव्य वही आदेश वही अधिकार वही रीति वही रणनीति वही प्रतिशोध वही प्रतिकार वही जो क्रांति बताता है इसको उस चिंतन की बलहारी है परिवर्तन को क्रांति बताना संभवता लाचारी है जब चिंतन पर काई जम जाए विप्लव का भावर थम जाए तो समझो पीढ़ी हार गई पुरवा को पछुआ मार गई कुछ फर्क नहीं हुआ सब वैसे का वैसा है और ये भी मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि यही इस घटना में हुआ हो ऐसा भी नहीं आज तक जगत में कोई राजनीतिक क्रांति क्रांति नहीं हुई क्रांति का शास्त्र ही व्यर्थ हो गया है क्रांति की बात ही अब क्रांतिकारी नहीं रही सब क्रांतियां हार गई फ्रेंच क्रांति हारी, रूसी क्रांति हारी, चीनी क्रांति हारी, सब क्रांतियां हार गई कोई क्रांति जीती नहीं इस एक सार की बात समझ लेनी चाहिए कि सत्ता में परिवर्तन से क्रांति नहीं होती लोगों के सत्व में परिवर्तन होना चाहिए राज्य से क्रांति नहीं होती समाज से क्रांति नहीं होती केवल व्यक्ति से क्रांति होती केवल व्यक्ति की चेतना में क्रांति का दिया जलता है इसलिए मेरी कोई उत्सुकता राज्य में सत्ता में समाज में नहीं मेरी उत्सुकता तुम में व्यक्ति में एक एक व्यक्ति रूपांतरित हो बड़ी संख्या लोगों की रूपांतरित हो जाए तो समाज भी बदल जाएगा लेकिन समाज को सीधे बदलने का कोई उपाय नहीं कैसे बदलोगे क्योंकि जिस समाज को बदलना है उसी से वोट मांगनी होगी इस यंत्र को समझो जिसको बदलना है उसी से वोट मांगनी वोट वो तभी देगा जब तुम उसके अनुकूल हो तुम प्रतिकूल हो गए तो वो वोट नहीं देता और तुम्हें अगर बदलना है तो तुम्हें प्रतिकूल होना पड़ेगा तब तो बड़ी झंझट हो गई ये गणित तो बहुत उलझ गया तुमसे आज्ञा लेनी और तुम्हारे ही खिलाफ काम करना है तुम आज्ञा ही ना दोगे पहले तो और अगर तुमने आज्ञा भी दे दी किसी आश्वासन में किसी भ्रम में तो जैसे ही बदलाव शुरू होगी तुम नाराज हो जाओगे तुम कहोगे धोखा हो गया, हमें कहा कुछ था किया कुछ जा रहा है जनता की ये जो भीड़ है ये बिल्कुल अंधकार में खोई हुई है, इसे ये भी पता नहीं कि इसके हित में क्या है इसे यही पता होता तो हित कभी का हो गया होता इसे यह भी पता नहीं कि अहित में क्या है यह अपने ही अहित को किए चली जा रही है, यह अपने ही हाथ से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारे चली जाती इसे तुम रोको तो यह नाराज होती तो जिसको क्रांति करनी हो वो जनता से मत ना ले पाएगा और जिसे जनता से मत लेना हो उसे क्रांति की बातचीत करनी चाहिए लेकिन क्रांति का काम नहीं करना चाहिए क्रांति की झंझट में नहीं पड़ना चाहिए इंदिरा उसी झंझट में पड़ी उसे धीरे धीरे ऐसा लगा कि अब कुछ हो सकता है कुछ किया जा सकता है मुझे याद आती काफी वर्ष हो गए तब इंदिरा से मेरा मिलना हुआ था तब मुरारजी इंदिरा के साथ उप प्रधानमंत्री थे मुझे भली भांति याद है इंदिरा ने मुझे कहा कि आप जो कहते हैं मैं पढ़ती हूं और आपकी बातें मुझे ठीक लगती हैं लेकिन आप तो जानते ही हैं मैं मुरारजी भाई जैसे आदमियों के साथ उलछी हूं कुछ काम हो नहीं सकता है। कुछ भी करना चाहो अड़चन खड़ी हो जाती इन सबको बांध के चलाना बहुत मुश्किल है जरा भी कुछ नया करना चाहो कि वो सब ठिटक के खड़े हो जाते हैं कोई सांस देने को नहीं चाहते तो मैंने इंदिरा को कहा था जो इस तरह के खड़े होते हैं उनको धीरे धीरे विदा करो उसने किया भी धीरे धीरे उनको विदा भी किया मगर इतने लोगों को विदा कर दिया कि वो सब इकट्ठे हो गए उन सब ने इकट्ठे होकर जो क्रांति की संभावना थी उसको फिर मार डाला इसलिए मैं ये तो देख ही नहीं पाता कि राज्य की सत्ता के आधार पर कोई क्रांति कभी हो सकती इस तलिन को भी कम से कम एक करोड़ आदमी मार डालने पड़े रूस में और ये जो एक करोड़ आदमी मारे कोई करोड़पति नहीं थे इतने करोड़पति कहां पाओगे इतने करोड़पति होते तो फिर जरूरत ही क्या थी ये सब गरीब लोग थे मगर इन गरीबों ने बड़ी बाधा दी क्रांति में बड़ी मजबूरियां खड़ी कर दी असल में यही असली जड़ बुद्धि लोग हैं इन्होंने इतनी बाधाएं खड़ी कर दी कि इनको रास्ते से हटाना पड़ा लेकिन वो तो अधिन, अधिनायक सा थी तो स्टेलिन कर सका आज रूस में जो भी थोड़ा बहुत धन वैभव है वो स्टेलिन की जबरदस्ती की वजह से है अगर लोकतंत्र होता तो ये भी नहीं हो सकता था हालांकि मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि एक करोड़ लोग मारे जाएं। ये बड़ा मूल्य हो गया और मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि लोगों की सारी स्वतंत्रता नष्ट कर दी जाए तो उन्हें बिल्कुल कारागृह में डाल दिया जाए माओ भी कर सका चीन में काफी काम कर सका लेकिन काम कर सका बंदूक के बल पर जिनके हित में काम करना है उनकी ही छाती पर संगीन लगानी पड़ती तब वो काम करते नहीं तो वो ही काम नहीं करते माओ ने जो किया और स्टलिन ने जो किया इंदिरा को धीरे धीरे ये बात समझ में आनी शुरू हो गई थी अगर कुछ करना है तो थोड़ी जबरदस्ती करनी होगी उसी जबरदस्ती के कारण इंदिरा को हट जाना पड़ा क्योंकि ये लोकतंत्र है यहां हर पांच सात साल में तुम्हें जनता से जाके फिर प्रमाण पत्र लेना होगा कि जनता तुमसे राजी है पांच साल में दुनिया नहीं बदलती हर पांच साल में जनता से जाके आज्ञा लेनी अगर तुमने जरा ही जनता के खिलाफ कुछ किया पांच साल बाद तुम सत्ता से उतार दिए जाओगे और जनता के खिलाफ करना ही होगा नहीं तो क्रांति नहीं होने वाली इसलिए मेरे देखे सत्ता के माध्यम से तो एक ही उपाय है या तो अधिनायक सा हो जो कि बड़ा मूल्य ले, ले लेती लोगों का प्राण छीन लेती रोटी दे देती रोजी दे देती छप्पर दे देती दे दे दे दे दे दे लोगों की आत्माएं मर जातीं, रूस चीन में वही हुआ और या फिर लोकतंत्र आजादी तो कायम रखता है स्वतंत्रता कायम रखता है लेकिन क्रांति नहीं हो पाती लोकतंत्र क्रांति में मेल नहीं बैठ पाता है तो उपाय क्या है उपाय एक ही है कि हम व्यक्ति को सीधा पहुंचे हम व्यक्ति को पकड़े हम व्यक्ति में ही क्रांति लानी शुरू करें धीरे धीरे एक एक व्यक्ति बदलता जाए उसकी समझ धारणा बदलती जाए तो जो समूह पैदा होगा वो समूह क्रांति को स्वीकार कर सकेगा मैं वही कर रहा हूं मेरा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं मैं बिल्कुल अराजनीतिक व्यक्ति हूं मुझे सत्ता से कोई प्रयोजन नहीं लेकिन बुनियाद रखी जा रही क्रांति की अगर इस देश में मेरे सन्यासियों की संख्या काफी हो तो जो भी क्रांति आएगी उसको कोई हिंसा नहीं करनी पड़ेगी मेरा सन्यासी उसका स्वागत करेगा उस फूल बरसाएगा उसके स्वागत में उसकी धारणाएं ही तब तक बदल चुकी होंगी वो नई चेतना और नई ज्योति से भरा होगा नए समझ और नए विचारों की तरंगें उसके मन में होंगी वो समझ पाएगा कि कहां अड़चने कहां से अड़चने तोड़नी और उनको तोड़ने में सहयोगी हो, हो सकेगा इंदिरा ने कोशिश की लेकिन लोग तैयार नहीं थे लोगों को तैयार किया जाना था स्टेलिन ने कोशिश की लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे तो लोगों की हत्या करनी पड़ी फिर लोगों ने भी बदला लिया फिर स्टेलिन मरते ही लोगों ने बदला लिया स्टेलिन का नाम पहुंच डाला रूस से माओ से भी बदला ले रहे हैं माओ की पत्नी जेल में पड़ी है हालांकि माओ की कब्र पर फूल चढ़ाते लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चढ़ेंगे माओ ने जो किया था एक साल में माओ के मरने के बाद जिनके हाथ में सत्ता आई उन्होंने उसको पहुंच डाला जीवन का जाल काफी उलझा हुआ और जटिल है जयप्रकाश नारायण जैसा सोचते हैं उतना सरल नहीं कि आदमी बदल दिए एक की जगह दूसरे को बैठा दिया क्रांति होगी तो सुधार भी नहीं होता ऐसे क्रांति तो दूर की बात है क्रांति करनी हो तो लोगों की आत्माओं में बीज बोने पड़ेंगे और एक एक आदमी को सीधा रूपांतरित करना पड़ेगा हां एक बड़ी संख्या रूपांतरित लोगों की हो जाए तो वो क्रांति के अगुआ हो जाएंगे और जो भी क्रांति आएगी उसका स्वागत कर सकेंगे फिर जाती नहीं करनी होगी लोक मानस खुद ही स्वागत करने को तैयार होगा मेरे देखे सारी क्रांति वैयक्तिक है सारा विकास वैयक्तिक है भीड़ का कोई विकास नहीं होता व्यक्ति का विकास होता है और व्यक्ति का ही हो सकता है क्योंकि भीड़ के पास कोई आत्मा नहीं व्यक्ति के पास आत्मा है चेतना है बोध है क्रांति मात्र बोध की क्रांति होती है इसलिए असली क्रांतियां स्टलिन माओ लेलिन टिटो इस तरह के लोगों ने नहीं की असली क्रांतियां की बुद्ध ने महावीर ने क्राइस्ट ने असली क्रांतियां की लेकिन उनकी भी मजबूरी है लोग इतने अंधेरे में हैं इतने घिसटते हुए कि कुछ दिए जल जाते मगर फिर भी अंधेरा थोड़ी मिट जाता है मगर अब संभावना बढ़ती जा सकती है बुद्ध को गए पच्चीस सौ साल हो गए पच्चीस सौ साल में काफी रूपांतरण मनुष्य का हुआ है काफी जड़ताओं से छुटकारा हुआ है अगर जड़ताओं से छुटकारा ना होता तो तुम मुझे सुनते ही नहीं मुझे सुनते ही सूली पे लटका देते 2000 साल पहले तुमने मुझे तत्कण सूली दे दी होती और आज भी जो लोग 2000 साल पुराने बुद्धि को लिए बैठे उनकी यही आकांक्षा है कि मुझे सूली लग जानी चाहिए वो भी नाराज है उनकी धारणाएं समकालीन नहीं कोई 2000 साल पुरानी धारणाएं लिए बैठा है कोई 3000 साल पुरानी धारणाएं लिए बैठा है समय बदला है आदमी ज्यादा विकसित हुआ है जो आज घट सकता है पहले कभी नहीं घट सकता था यहां तुम ईसाई को पाओगे मुसलमान को पाओगे हिंदू को पाओगे जैन को बौद्ध को यहां दुनिया के सारे धर्मों के लोग इकट्ठे ऐसा कभी नहीं हुआ था जैन के मंदिर में जैन को पाओगे हिंदू के मंदिर में हिंदू को पाओगे मुसलमान की मस्जिद में मुसलमान को पाओगे ये मंदिर परमात्मा का है ना हिंदू का ना मुसलमान का ना ईसाई का ना जैन का यहां तुम सबको पाओगे यहां करीब करीब दुनिया के सारे देशों से सन्यासी है एक रूस से कमी थी तो अभी कुछ दिन पहले एक रूसी आके सन्यास ले गए अब दुनिया का कोई देश नहीं है जहां सन्यासी नहीं है जाति की देश की धर्म की सारी सीमाओं को तोड़ने की आज संभावना है आज सारे संस्कार तोड़ देने की संभावना है मनुष्य आज इतना राजी हो सकता है कि अपने सारे छोटे मोटे घेरों से बाहर निकला है खुले आकाश में आ जाए इन्हीं लोगों की संख्या बढ़ती जाए तो दुनिया में क्रांति होगी और क्रांति कोई जल्दबाजी की बात नहीं कि आज हो जाए आदमी हजारों साल में धीरे धीरे विकसित होता है इसलिए मेरी समझ व्यक्ति के दिशा में राज्य में मुझे रस नहीं है समाज में मुझे रस नहीं है लेकिन व्यक्ति में मेरा रस है व्यक्ति में पूर्ण क्रांति घट सकती है और तुमने पूछा है कि पूर्ण क्रांति का क्या अर्थ पूर्ण क्रांति का मेरी दृष्टि में अर्थ है व्यक्ति के पास किसी तरह की धारणाएं और पक्षपात ना रह जाए व्यक्ति की चेतना शुद्ध दर्पण की तरह हो पूर्ण क्रांति यानी समाधि समाधिस्थ व्यक्ति जो भी करेगा वो कल्याण है मंगल है ध्यानस्थ व्यक्ति जो भी करेगा से शुभ ही होगा अशुभ नहीं होगा क्योंकि ध्यान की ऊर्जा तुम्हें बोधपूर्ण बनाती तुम्हारे कृत्य में तुम्हारा बोध समा जाता है ध्यानहीन व्यक्ति जो भी करेगा गलत करेगा तो मैं तो एक ही क्रांति जानता हूं कि किस तरह तुम्हारे जीवन में ध्यान जुड़ जाए ध्यान का धन तुम्हें मिल जाए तो परम धन तुमने पा ली और तुम्हें ध्यान मिल जाए तो संभावना बनती है कि तुम्हारे पास पड़ोसियों की ज्योति को भी तुम जगा सको ज्योति से ज्योति जले और एक एक से ऐसी ज्योति फैलती जाए तो हम सारे संसार को आग से भर दे सकते इसलिए गैरिक वस्त्र जो नहीं, ये आग का रंग है ये अग्नि के प्रतीक है इनमें तुम्हें भस्म हो जाना है इनमें तुम्हें अपने अतीत को बिल्कुल राख कर देना है इनमें सिर्फ शुद्ध चेतना बचे ना हिंदू बचे ना मुसलमान बचे ना ईसाई ना जैन इनमें ना हिंदुस्तानी न पाकिस्तानी न चीनी सारी धारणाएं और सारी क्षुद्रताएं जल जाए राख हो जाए और अंततः इसमें तुम्हारा अहंकार भी जल जाए उसी को मैं पूर्ण क्रांति कहता हूं अहंकार भी जल जाए तो पूर्ण क्रांति घट गई पूर्ण क्रांति व्यक्ति में घटती और अगर एक व्यक्ति में घट जाए तो उसके आसपास भी अपने आप चिंगारी फैलने लगती एक में घटे तो दस में घट जाएगी दस में घटे तो सौ में घट जाएगी ऐसे घटते घटते एक दिन ये सारी पृथ्वी पर क्रांति के फूल खिल सकते हैं। लेकिन ये क्रांति ऊपर से नहीं थोपी जा सकती ये क्रांति आध्यात्मिक ही हो सकती है। चौथा प्रश्न आप कहते हैं कि कल का कोई भरोसा नहीं लेकिन यही तो ई ड्रिंक बी मैरी खाओ पियो और मौज करो को मानने वाले भी कहते आप में और उनमें क्या फर्क है निश्चित ही खाओ पियो मौज करो वाले लोग भी यही कहते हैं कि कल का तो कुछ भरोसा नहीं आज ही खा लो पी लो मौज कर लो मैं भी यही कहता हूं सारे बुद्ध पुरुष भी यही कहते हैं तर्क तो एक ही है लेकिन लक्ष्य और गंतव्य अलग अलग है खाओ पियो मौज करने वाले दर्शन शास्त्र को मानने वाले लोग कहते हैं कि कल का भरोसा नहीं है अभी खा लो अभी पी लो अभी मौज कर लो बुद्ध पुरुष कहते हैं कल का भरोसा नहीं अभी ध्यान कर लो अभी समाधि कर लो अभी प्रभु को पालो लक्ष्य अलग है गंतव्य अलग कल का भरोसा नहीं कल पे मत टालो तो दोनों के तर्क तो एक ही लेकिन लक्ष्य बड़े भिन्न हैं। सराबी कहता कल का क्या पता अब कल जो होगा होगा तुम सराबी से कहो कि कल भूखे मरोगे पैसे बचा लो कल खा पी लेना वो कहता कल का क्या भरोसा अब कल की कल देखेंगे ये तो जीस ने भी कहा है ना कि कल की मत सोचो तो हम कल की क्यों सोचें? ये तो बुद्ध ने भी कहा है ना कि कल पे मत टालो तो हम कल पे क्यों टालें अब आज जो हाथ में मिला आज तो मजा मौज कर लें फिर कल की कल देखेंगे बात तो वो भी बड़ी पते की कह रहा है बात तो पते की ही है लेकिन उससे जो नतीजा निकाल रहा है वह बिल्कुल गलत है बुद्ध भी कहते हैं कि पियो परमात्मा को पियो क्योंकि कल का पक्का नहीं ये तुम शराब भी पीने में आज गमा दोगे कल का पक्का नहीं है और आज चला जाएगा शराब पीने में फिर परमात्मा कब पियोगे कल का पक्का नहीं है और आज खाने पीने और कपड़े सजाने में ही बिताए दे रहे हो तो फिर परमात्मा को कब निमंत्रित करोगे आज चला जाएगा व्यर्थ में और कल अनिश्चित है जो निश्चित था वो व्यर्थ में चला गया और जो अनिश्चित है वो तो अनिश्चित और फिर कल भी तो तुम तुम ही रहोगे अगर आज खाने पीने में ही बिताया तो कल भी पूरी संभावना यही है कि तुम खाने पीने में ही बिताओगे अगर कल मिला तो तुम उसे भी खाने पीने में बिताओगे क्योंकि लोग अपनी आदतों के गुलाम हो जाते तुमने अगर आज क्रोध किया है तो कल भी क्रोध करने का तुमने बीज बो दिया आज तुम अगर अहंकार से भरे हो तो कल भी अहंकार से ही भरोगे क्योंकि कल तुम्हारे भीतर से ही तो आएगा आकाश से तो आने वाला नहीं तुम ही तो कल में बढ़ोगे तुम्हारा जो भी कूड़ा करकट है उसी को लेकर बढ़ोगे आज अगर ध्यान में बिताया तो कल ध्यान की संभावना और बढ़ेगी अगर कल आया तो फिर तुम परमात्मा को धन्यवाद दोगे कि फिर एक दिन मिला कि प्रार्थना करूं कि पूजा करूं कि अर्चना करूं कि नाचूं, धन्यवाद सूफी फकीर कहते हैं हर रात सोते वक्त धन्यवाद दे दो इस तरह जैसे आखिरी दिन आ गया आखिरी रात आ गई कयामत की रात आ गई भगवान को धन्यवाद दे दो कि तेरा बड़ा धन्यवाद एक दिन और तूने दिया था वो भी हम जी लिए तेरे आनंद में और इस तरह सो जाओ जैसे मर रहे हो क्योंकि कौन जाने रात मर ही जाओ और सुबह उठ ही ना पाओ और बिना धन्यवाद दिए मर जाना तो बड़ा अशोभन होगा परमात्मा पूछेगा धन्यवाद भी दिया मरते वक्त तो रोज रात इस तरह सोझाओ जैसे मर रहे हो और रोज सुबह जब आंख खुले फिर धन्यवाद दो जैसे पुनर्जीवन हुआ क्योंकि तुम्हारी तरफ से तो तुम रात मरी गए थे फिर पुनर्जीवन हुआ फिर प्रभु ने एक दिन दिया फिर उसका उत्सव करेंगे फिर उसका गीत गाएंगे फिर रामधुन बिठाएंगे फिर सत्संग करेंगे फिर ध्यान में डूबेंगे एक दिन और दिया उसने एक अवसर और दिया रात फिर सो जाना धन्यवाद देकर तो तरफ तो एक सा ही लगता है लेकिन बड़े भेद गुलसन की रविस पे मुस्कुराता हुआ चल बदमस्त घटा है लड़खड़ाता हुआ चल कल खाक में मिल जाएगा यह जोरे सबाब जोश आज तो बातपन दिखाता हुआ चल एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कल तो खाक में मिली जाएंगे तो आज तो अकड़ लें अब कल तो मिली जाना तो आज तो अकड़ लें कल खाक में मिल जाएगा यह जोरे सबाब जवानी कल तो खाक में मिल जाएगी तो आज तो अकड़ने आज तो सिर उठा के चलने आज तो शाम दिखाने जोश आज तो बांकपन दिखाता हुआ चल संत भी यही कहते हैं कि कल खाक में मिल जाना है तो क्या बांकपन दिखाना जब खाक में ही मिल जाना है जब खाक ही नियति है तो आज भी अकड़ने में क्या सार है जब अंतता खाख ही हाथ लगनी है तो ये व्यर्थ अकड़ने में क्यों समय गंवाते हो आज ही समझ लो कि सब राख ही राख है ऐसी समझ में अहंकार गल जाता है ऐसी समझ में तुम मिट जाते हो और तुम्हारे मिटने में ही परमात्मा का प्रवेश है सागरे वादाए निशातोला कभी जौहराबे गम भी पी लेंगे वसल की सब है जिक्र हिजर ना छेड़ यूं भी जीना पड़ा तो जी लेंगे भोगी कहता है वसल की सब है मिलन की रात है सुहाग रात है वस्ल की सब है जिक्र हिजर ना छेड़ अभी मौत की बात ना उठाओ अभी वियोग की चर्चा मत छेड़ो अभी तो सब मजा मौत चल रहा है अभी तुमने कहां सन्यास का राग उठा दिया ये सन्यास की बात मत छेड़ो अभी वसल की सब जिक्र जिक्रे हिजिर छेड़ यूं भी जीना पड़ा तो जी लेंगे भोगी कहता है कि देखेंगे जब होगा तब होगा अगर यूं भी जीना पड़ा तो जी लेंगे मगर अभी मत छेड़ो बात अगर कल खाक में भी मिल जाना पड़ा तो मिल जाएंगे मगर अभी तो हैं अभी ये बात मत छेड़ो ज्ञानी कहता है जो अंतता होना है वह हो ही गया है उसकी बात छेड़ो या न छेड़ो वो होने ही वाला है और जो होने ही वाला है बेहतर है उसकी बात छेड़ लो तो शायद कुछ बदलाव हट हो जाए अभी थोड़ा समय हाथ में आज पिला दो जी भरकर मधु कल का करो न ध्यान सुने ने कल का करो न ध्यान संभव है कल तक मिट जाए मधु के प्रति आकर्षण मन का मधु पीने के लिए न हो कल संभव है संकेत गगन का पीने और पिलाने को हम ही न रहें कल संभव है यह भी पल पल पर झकझोर रहा है काल प्रबल दामन जीवन का कौन जानता है कब किस पल तार तार हो जाए क्षण में हो जाए कौन जानता है कब किस पल तार तार क्षण में हो जाए जीवन क्या सांसों के कच्चे धागों का परिधान सुने कल का करो न ध्यान क्या मालूम घिरी न घिरी कल यह मन भावन घटा गगन में क्या मालूम चली न चली कलह मृदुमंद पवन मधुबन में स्वर्ग नर्क को भूल जाओ जो गीत गा रही लाल परी के क्या मालूम रही न रही कल मस्ती वह दीवानी मन में अन मांगे वरदान सदरस जो छलक उठा मधु जीवन घट में क्या मालूम वही कल बिस्वन बने स्वप्न अवसान सुनै ने कल का करो न ध्यान सुनैने भोगी कहता कल की बात ही मत उठाओ प्री कल की बात ही मत उठाओ कल का क्या पक्का आज भोग लें आज जो मिला है इसमें डूब लें तरबोर हो लें मगर जिसमें तरबोर हो रहे हो वो राख ही राख है राख में लोट रहे हो तुमने देखा ना हिंदू सन्यासी राख लपेट के बैठ जाता है इसकी कोई जरूरत नहीं सभी राख में लपटे हुए राख ही राख है अब और राख लपेट के क्या बैठ रहे हो इस जगत में राख के सिवाय कुछ है नहीं तुम भला सोचो कि राख नहीं है स्वर्ण धूली है और लपेट के सोने के हुए जा रहे हैं मगर जब आंख खुलगी तो पाओगे सब राख ही राख है जितनी जल्दी आंख खुल जाए उतना अच्छा क्योंकि खुल जाए आंख तो कुछ किया जा सके नहीं तो राख में ही लौटते लौटते बिता दोगे वही खाना वही पीना वही दफ्तर वही जीना वही रोना वही हंसना इतना तो कर चुके आज तक कुछ हाथ ना लगा हाथ खाली के खाली है अब कुछ ऐसा करो कि हाथ भर जाएं, प्राण भर जाएं। कुछ ऐसा करो कि फूल खिलें कुछ ऐसा करो कि फल लगें कुछ ऐसा करो कि जाने के पहले तुम परमात्मा को धन्यवाद दे सको कुछ ऐसा करो कि उत्सव मना सको जाने के पहले मृत्यु आए उसके पहले महोत्सव आ जाए नहीं तो जीवन व्यर्थ गया फिर आना पड़ेगा फिर फेंके जाओ फिर यहीं फिर इसी गंदगी में फिर इसी राख के ढेर में मैं भी कहता हूं कि कल की फिक्र ना करो क्योंकि कल का कुछ पक्का नहीं लेकिन मैं ये नहीं कहता कि खा लो पी लो मौज कर लो उतने पे आदमी समाप्त नहीं होता खाना पीना मौज कर लेना ज्यादा से ज्यादा देह को थोड़ी देर भरमा लेते और खाने पीने मौज से भी मौज वस्तुता कहां होती नाम मात्र को कहने मात्र को बहाना मात्र है समझा लेते हो कि मौज कर रहे हो असली मौज करो मैं भी कहता हूं मौज करो लेकिन असली मौज करो असली मौज तो परमात्मा से जुड़ के ही होती उस प्यारे का हाथ हाथ में आ जाए तो ही असली मौज होती और असली तृप्ति भी परमात्मा को ही पी जाने से होती शराब भी पीनी है तो उसकी पियो अंगूर की क्या पीनी आत्मा की पियो शराब ही पीनी तो ऐसी पियो कि फिर उतरे ही ना नशा जो उतर उतर जाए उसमें कुछ बहुत सार नहीं कुछ ऐसा पियो कि चढ़े तो चढ़ा ही रहे वही है असली संपदा जो मिल जाए तो सदा के लिए तुम्हारी हो जाए जब ऐसी शराब मौजूद है तो फिर तुम छुद्र की शराब क्यों पीते हो जब विराट की शराब मौजूद है इसलिए तो सूफी फकीरों ने परमात्मा का नाम ही शराब रख लिया है सूफियों की तुम कविताएं पढ़ो तो भूल मत करना उमर खयाम को पढ़ो तो भूल मत करना उमर खयाम जहां जहां शराब की बात करता वो समाधि की बात कर रहा है उमर खयाम सूफी फकीर है पहुंचा हुआ संत है सिद्ध है जहां वो मधुशाला की बात कर रहा है वह परमात्मा के मंदिर की बात कर रहा है और जहां वो मधुबाला की बात कर रहा है वो परमात्मा की बात कर रहा है परमात्मा ढाल रहा है मधुबाला की तरह सुराही पर सुराही और ये सारा जगत उसकी मधुशाला है यहां सब तरफ से शराब उ जा रही फूल से पक्षियों से चांतारों से सब तरफ से उसकी सुगंध और सब तरफ से उसकी सुवास और सब तरफ से उसका रस झर रहा है इस रस को पियो इस रस को पियोगे तो सच्ची ही तृप्त हो जाओगे जी स से कुएं पर गए थके मांधे यात्रा से आ रहे धूल धमा से भरे और कुएं पर भरती एक स्त्री से उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिला दो उस स्त्री ने देखा उसने कहा क्षमा करें शायद आप अजनबी हैं और आपको पता नहीं कि मैं शूद्र हूं मैं बहुत क्षुद्र जाति की हूं मेरा छुआ जल कोई पीता नहीं फिर आपकी मर्जी जिस हंसे और उन्होंने कहा तू उसकी फिक्र ना कर तू मुझे पिला तो मैं भी तुझे कुछ पिलाऊ तेरा जल तो थोड़ी देर मेरी तृप्ति रखेगा मेरा जल तुझे सदा के लिए तृप्त कर देगा और तुझसे जल मांगा है इसीलिए कि इस बहाने पहचान हो जाए तो मैं भी कुछ लिए फिर रहा हूं अपने भीतर वो मैं तुझे में उनेल दू स्त्री अनुठी रही होगी अनुठी थी शायद इसलिए जीसस रुक भी गए थे उस कुएं पर और भी कुएं रास्ते में पड़े थे और भी लोग पानी भरते मिले थे उसने जीसस की आंख में झांका इस तरह की बात तो किसी आदमी ने कभी कही नहीं थी कि मैं तुझे ऐसा जल पिला सकता हूं कि तेरी तृप्ति सदा के लिए मिट जाए उसने जीसस की आंख में झांका वे परम शांत आंखें वे निर्दोष आंखें उसे बात जज की वो भोली भाली स्त्री बोली तुम रुको मैं गांव के लोगों को भी बुला लाऊं वे भी तुम्हारी आंखों में झांक लें ऐसी आंख हमने कभी देखी नहीं गांव के लोगों से जाके उसने कहा एक अपूर्व आदमी आया है क्योंकि ऐसी बात तो कभी किसी ने कही ही नहीं वो कहता मैं तुझे ऐसा जल पिला सकता हूं कि तेरी प्यार सदा के लिए बुझ जाए और मुझे पक्का भरोसा आया है कि उसके पास जल है क्योंकि वह जल उसकी आंखों में मैंने देखा भरा है लबालब बुद्ध या क्राइस्ट या कृष्ण या कबीर या नानक उसी मधु को लेकर आते ये सुराहियां हैं परमात्मा की अगर परमात्मा मधुबाला है और अगर ये जगत उसकी मधुशाला है और अगर समाधि मधु है तो संत मधु कलश है जिनमें भर भर के परमात्मा डेलता है मैं भी कहता हूं पियो और मैं भी कहता हूं खाओ और मैं भी कहता हूं मौज करो लेकिन मैं असली मौज की बात कर रहा हूं और मैं उस रस को पीने की बात कर रहा हूं जिसको पीने से फिर कभी प्यास नहीं लगती वह भोजन करो जिसे कर लेने से आत्मा तृप्त होती है दे नहीं जीसस जब लगे आखिरी दिन आ गया विदा का तो तुम्हें पता है उन्होंने अपने शिष्यों से क्या कहा उन्होंने कहा कि पीलो मुझे और खा लो मुझे बड़े अजीब से शब्द पीलो मुझे और खा लो मुझे पचालो मुझे बना लो मुझे अपनी रक्त की धार और अब भी जीसस को मानने वाले वर्ष में एक उत्सव मनाते जब वो भोज देते रोटी तोड़ते रोटी को जीसस मान के उसका भोजन करते मगर रोटी तो रोटी है इस तरह धोखा ना दे सकोगे कोई जीसस खोजना पड़ेगा कोई सदगुरु खोजना पड़ेगा जीसस के मानने वाले उत्सव मनाते हैं साधारण सी शराब डालते हैं उस याद में उस असली शराब की याद में जो जीसस ने डाली थी कभी उसको पी लेते हैं लंदन में पिछले वर्ष मेरे सन्यासियों ने मेरा जन्मदिन मनाया तो उन्होंने अपने चित्र भेजे चित्र देख के मैं हैरान हुआ वो तो काफी भोजन तैयार किए बैठे हैं और शराब की बोतल भी रखे हुए हैं तो मैंने पूछवाया कि मामला क्या है तो सब ईसाई उन्होंने कहा कि हम जैसे जीसस का जन्मदिन मनाते हैं तो शराब पीते हैं क्योंकि जीसस ने कहा पियो मुझे ऐसा ही हमने आपको पिया मैंने कहा पागलो मैं भी जिंदा हूं अभी तो मुझको ही पियो जब मैं ना रहूं तब ठीक है फिर किसी और शराब से काम चला लेना जब असली शराब मिलती हो तो नकली से क्यों संबंध जोड़ते हो मैं भी कहता हूं खाओ पियो मौज करो ईट ड्रिंक बी मैरी मैं भी कहता लेकिन मेरा अर्थ समझ लेना और मैं भी कहता हूं कि कल का भरोसा नहीं इसलिए जो भी करना हो वो आज कर लो कल ना कभी आया है ना आएगा कल कभी आता ही नहीं कल पर तो टालना ही मत जिसने कल पर टाला उसने सदा के लिए टाला उसे कभी भी मिलन नहीं होगा वो चूकता ही चला जाएगा क्योंकि आज तुम कल पर टालोगे और कल तो आता नहीं कल जब आएगा तो आज की तरह आएगा फिर जब आज की तरह आएगा तो तुम्हारी कल टालने की आदत फिर कहेगी कल कर लेंगे ऐसे बहुत लोग हैं यहां आज ही किसी ने प्रश्न पूछा है कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं लेकिन क्या घर के लोगों की बिना आज्ञा लिए सन्यास लिया जा सकता है सन्यास आज्ञा किसकी लेके ले सकोगे जिनकी आज्ञा लेने जाओगे वो सन्यासी हैं अगर तुम्हारे सन्यास को इतनी प्रफुल्लता से आज्ञा दे सकते होते तो खुद ही सन्यासी हो गए होते अब तक प्रतीक्षा करते तुम आज्ञा उनसे कैसे मांगोगे और उनकी आज्ञा कैसे मिलेगी और सन्यास की भी आज्ञा घरवानों से मांग के लोगे तो कुछ कभी ऐसा करोगे जो तुमने किया यह सदा दूसरों की ही आज्ञा मान के चलते रहोगे कुछ तो जीवन में हो जो तुम्हारा हो कुछ तो हो जो निपट तुम्हारा हो सन्यास को तो किसी की आज्ञा मत बना हो इससे तो तुम्हारे ही हृदय का भाव रहने दो आ गई हो मौज तो उतर जाना और घबराना मत घर के लोग राजी हो जाते मर भी जाओगे तो भी राजी हो जाते तो सन्यास में तो क्या रखा है अगर मर भी जाओगे तो क्या तुम समझते हो घर के लोग सदा रोते रहेंगे तुम्हारे लिए फिर मेरा सन्यास तो तुम्हें घर से छीनता भी नहीं मेरा सन्यास तो तुम पति हो तो तुम्हें और अच्छा पति बना देगा पत्नी हो तो और अच्छा अच्छी पत्नी बना देगा मां हो तो और अच्छी मां क्योंकि मैं संसार के विरोध में नहीं हूं मेरा परमात्मा बड़ा है इतना बड़ा है कि संसार को अपने में समा लेता मैं छोटे छोटे परमात्माओं की बात नहीं कर रहा हूं जो बड़े छुद्र जो संसार को अपने में नहीं समा पाते मेरा परमात्मा सब में समाया हुआ है सारे संसार में रमा हुआ है इसलिए कहीं ना भागना है न किसी के विपरीत जाना ना पत्नी को छोड़ देना है क्योंकि उनको मैं कायर कहता हूं जो छोड़ के भाग जाते हैं, जो जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं वो ना पूछ सके जो अपने छोटे छोटे दूमुहे बच्चों को छोड़कर जंगल भाग जाते ये सन्यासी जब परमात्मा ने पकड़ेगा तो उनको दंड मिलेंगे संन्यास का अर्थ इतना ही जहां हो वही परमात्मा की याद से भर के रहो सन्यास का इतना ही अर्थ जहां हो वहीं परमात्मा को समर्पित होकर रहो जल में कमलवत्त और आज्ञा की प्रतीक्षा मत करना कुछ तो अपने से करो मस्जिद में मुल्ला नसुद्दीन बैठा था पुरोहित ने लंबा व्याख्यान दिया और व्याख्यान के अंत में पूछा कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं हाथ ऊपर उठा दे सबने हाथ ऊपर उठा दी एक मूल्य ही बैठा रहा सामने ही बैठा था पुरोहित को बड़ी हैरानी हुई उसने पूछा कि नसरुद्दीन सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं एक तुमको छोड़कर तुम नहीं जाना चाहते उसने कहा जाना तो मैं भी चाहता हूं लेकिन जब घर से चलने लगा तो पत्नी ने कहा मस्जिद से सीधे घर आना तुम यहां आ गए सन्यास का भाव उठा आप तुम पूछते हो घर के लोगों की आज्ञा तुम स्वर्ग भी पत्नी से ही पूछ के जाओगे मरते वक्त किस किस से पूछोगे आज्ञा लोगे आज्ञा लेने का अवसर मिलेगा थोड़ी तो हिम्मत और साहस होना चाहिए इतने तो अपने को अपमानित मत करो और अगर पत्नी तुम्हारी तुम्हें प्रेम करती है तो तुम्हारे सन्यास को भी प्रेम करेगी क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी आत्मा का समादर करेगी और अगर तुम्हारा पति तुम्हें प्रेम करता है तो तुम्हारे सन्यास का भी आदर करेगा क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता के विपरीत नहीं होता और जो प्रेम स्वतंत्रता के विपरीत है वह प्रेम ही नहीं वह कुछ और है धोखाधड़ी है जो पत्नी कहती मेरी आज्ञा मान के चलो वह पत्नी नहीं है वो तुम्हें गुलाम बनाने में लगी वो एक गुलाम चाहती पति नहीं चाहती एक मित्र नहीं चाहती वो गुलाम चाहती और जो पति कहता जैसा मैं कहूं वैसे उठो वैसे बैठो वैसे चलो वो तुम्हारी आत्मा का खंडन कर रहा है वो तुम्हें प्रेम कैसे कर सकता है प्रेम सदा मुक्त करता है जो मुक्त करे वही प्रेम तो घबराओ मत किससे पूछना है अपने हृदय से पूछ लो अगर हृदय कहता हो तो डुबके लगा लो और कल पे मत टालो क्योंकि आज्ञा का मतलब है अब जाएंगे घर पूछेंगे विचार करेंगे पत्नी रोएगी बच्चे नाराज होंगे पिता कुछ कहेंगे भाई कुछ कहेंगे सारा गांव पड़ोस समझाएगा कि पागल हुए जा रहे हो और कल का कोई भरोसा नहीं कल आए ना आए क्षण क्षण जीना चाहिए और क्षण क्षण हृदय की स्फुरना से जीना चाहिए यही सहज योग है यही सब संतों की वाणी का सार है आज इतना जी